भारतीय दर्शन वेद में दार्शनिक विचार यह अनुमान किया जाता है कि स्तुतियों के द्वारा मनुष्यों ने अपनी कामनाओं की पूर्ति की संभव है यह भी उसी समय ध्यान में आया हो कि स्तुतियों के द्वारा देवताओं को यज्ञों में आहूत कर उन्हें भविष्य का भाग देकर प्रसन्न कर, कर अपनी कामनाओं को सफल करें अतएव लोग यज्ञ करने लगे और उन्ही मंत्रों से देवताओं को आहूत किया और वे सभी मंत्र यजुर्वेद के नाम से प्रसिद्ध हुए यही कारण है कि सामवेद और यजुर्वेद के मंत्र ऋग्वेद में मिलते हैं यह ध्यान में रखने की बात है कि स्तुति करने वाले साधक इन मंत्रों में से अधिकांश मंत्रों का सांसारिक सुख भोग के लिए तथा अपने शत्रुओं के नाश के लिए प्रयोग करते थे ऐसी स्थिति में शत्रु भी तो साधकों से बदला लेने के लिए तत्पर अवश्य रहे होंगे ऐसा अनुमान होता है ये शत्रु माया थे और इनके चाल बहुत विचित्र थी किस रूप में साधकों पर हमला करेंगे यह कहना कठिन था अतएव साधकों को इन शत्रुओं से अपनी रक्षा के लिए संसार के समस्त विषयों का ज्ञान रखना आवश्यक था और उन्हीं बातों के अनुकूल वे स्तुतियां भी करते थे ये सभी मंत्र और संसार की सभी वस्तुओं के ज्ञान का भंडार अथर्ववेद के मंत्रों में निहित है विशेषकर इसमें शांति वशीकरण, स्तंभन विद्वेष उच्चारण तथा मारण इन षटकर्मों तथा अन्य अभिचार कर्मों के लिए भी विधान के मंत्र हैं इस प्रकार वस्तुतः एक ही वेद के चार विभाग हुए जिनकी परंपरा आज तक पृथक रूप में चली आई है इन चारों प्रकार के मंत्रों का बाद में वेद ने पृथक पृथक संकलन किया जो संगीता के नाम से आज भी प्रसिद्ध है परंतु वस्तुतः ये सब है एक ही एक ही आत्मस्वरूप की तेजोमय रूप की स्तुति के रूप में ये तेजस्वरूप वेद मंत्र प्रसिद्ध है एवं सनस्वुजात ने कहा है एकस्य वेदस्य ज्ञानाद वेदास्ते बहुव कृता एक वेद को न समझे जाने के कारण उन्होंने बहुत से वेद कर दिए निरुक्त के टीकाकार दुर्गाचार्य ने भी लिखा है वेद तबदेक संतम अतिमहत्वात्ध्येयक शाखा भेदेन समामना सिंधु सुख व्यासेन सुखसंग्रहासन सममत निरुक्त वेद तो एक ही है किंतु बहुत बड़ा है और पढ़ने में बहुत कठिन है इसलिए व्यास ने इसे अनेक शाखाओं में विभक्त किया जिसके सुखपूर्वक लोग इसे पढ़ सकें और समझ सकें ऋग्वेद को 21, यजुर्वेद को 100, सौ सामवेद को हजार तथा अथर्वेद को नौ शाखाओं में बांट दिया गया सायणाचार्य ने भी अपने ऋग्वेद भाष्य भूमिका में इस विषय का उल्लेख किया है और शास्त्र में भी इसके अनेक प्रमाण हैं जो लोग पहले से ही वेद चार थे इनकी चर्चा वेद में ही है ऐसा कहते हैं उन्हें समझना चाहिए कि तेजस्वरूप अभय ज्योति स्वरूप वेद एक ही है उसी के वर्गीकरण करने, करने से चार भाग हुए यही नीचे कहा भी गया है इन चारों संहिताओं के ऋत्विकों के भिन्न भिन्न भिन नाम हैं होता ऋग्वेद के उद्गाता सामवेद के अधर्वयु यजुर्वेद के तथा ब्रह्मण अथर्वेद के पुरोहित कहे जाते हैं इन चारों का उल्लेख ऋग्वेद में ही एक ही स्थान में हमें मिलता है इन बातों से यह स्पष्ट है कि चारों संहिताएँ एक ही समय की हैं और स्वतंत्र भिन्न भिन्न ग्रंथ नहीं हैं प्रत्युक्त एक ही ग्रंथ के चार स्वरूप हैं जो परस्पर संबद्ध है यही कारण है कि अन्य तीनों संहिताओं के मंत्र ऋग्संहिता में हमें मिलते हैं इसके अतिरिक्त ऋग्वेद में ही चारों वेदों के नामों का भी उल्लेख है तस्मा ज्याात सर्वहुत ऋच सामान्य जगरे छंदांश जज्ञरे तस्माद् जजुष तस्माद् जायता ऋग्वेद इस मंत्र में ऋच से ऋग्वेद सामान्य से सामवेद छंदांश से, से अथर्वेद एवं जजुष से यजुर्वेद समझा जाता है बृहदारण्य कोपनिषद में भी छंदांशी पद से अथर्व का ग्रहण किया गया है अतएव सभी संहिताएं एक ही वेद के अंतर्गत केवल कार्यभेद से विभिन्न भिन्न कही जाती हैं